कृपा से सबका से ही सब तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है मेरा आपकी की कृपा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 वो सेवा जो है वो तो नरेला में भी है और ये रमन रेती है मथुरा में जहाँ भगवान कृष्ण ने गुएँ खेतों में चराई थी वो धरती बड़ी इस वक्त माननी है वहाँ से चौरासी को उसकी एक यात्रा चलती है जिसमें गुजरात से राजस्थान से दूर दूर से लोग आते हैं लाखों लोग उसकी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 जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है क्या जिए अपने लिए जिए तो क्या जिए तू कि दिल जमाने के लिए अपने लिए जिए तो क्या दिए कमाने के कुछ भी ना हम देंगे हाँ बेच कर खुशी अपनी लोगों के गम खरी देंगे बुझते दिए जलाने के लिए बुझते दिए जलाने के लिए तू भी दिल माने के लिए अपने लिए दिए तो क्या दिए अपनी खुदी को जो समझा उसने खुदा को पहचाना अपनी खुदी को जो समझा उसने खुदा को पहचाना आजाद किस रहे इंसान अंदाज क्यों बुलामाना? भुलामाना ये नहीं के लिए सत ये नहीं झुकाने के लिए तुझी है दिल जमाने के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए है है। बुलंद है अपनी पत्थर सी जान रखते हैं हिम्मत बुलंद है अपनी पत्थर सी जान रखते हैं आसमां जमी तो क्या हम आत्मान रखते हैं गिरते हुए तो के लिए गिरते हुए को तो उठाने के लिए तू की दिल जमाने के लिए अपने लिए दिए तो क्या दिए पता ले कर चल चल माहताब ले चल चल आपताब ताब कर चल चल माहताब ले, चल।, चल, माह ले चल तू अपनी एक ठो में शौपिन इन ले कर चल दुल मोतम के लिए दुल मिटाने के लिए तुखी दिल दमने के लिए अपन लिये जिए तो क्या दिए अपने लिए जिए तो क्या दिए तुखी दिल दमाने के लिए, अपने लिए तो क्या दिए नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बातें मुलाकातें कार्यक्रम में डॉक्टर कैलाश चंद्रा।, चंद्रा गौतम जी हमारे साथ हैं उनसे हम लोग बातें करेंगे आप एक अच्छे साइंटिस्ट हैं और उषा में आपने अपनी सेवा दिया उसके बाद फिर और जगह आपने सेवा दी और अभी वर्तमान में आप यहाँ दिल्ली में विशेष नरेला में एक इंस्टीट्यूशन है मशरूम वाला उसमें आप अपनी सेवा दे रहे हैं रेन्यू मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर जहां पर अपनी सेवा आप दे रहे हैं तो आइए डॉक्टर कैलाश जी से बातें करते हैं उनका अनुभव सुनते हैं आप बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कैलाश सर बोलिए कैसे हैं आप फाइन और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा अपने बारे में इस रिसर्च में कैसे जुड़े वो थोड़ा सा बताइए और फार्मिंग के साथ कैसे जुड़े ऐसा है मैं आगरा यूनिवर्सिटी से मैंने बैचलर डिग्री ली इसके बाद मास्टर डिग्री के लिए मैं रफ़ी अहमदी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट सीहोर जो भोपाल से 24 किलोमीटर दूर है जी वहाँ पर गया और इसके बाद मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया अरे वाह और मेरे जो एडवाइज़र थे डॉक्टर महातम सिंह वो इसके बाद में यूपी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे इसके बाद मैं पूसा इंस्टीट्यूट में आ गया अच्छा एज रिसर्च एसोसिएट और इसके बाद डिफरेंट पोजीशंस में जाते हुए मैं वहाँ पर चीफ साइंटिस्ट बना प्रोफेसर बना प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना और पूसा इंस्टीट्यूट में जैसा कि शायद आप सब लोगों को मालूम हो बिल्कुल पूसा इंस्टीट्यूट में रिसर्च और टीचिंग दो चीज़ें हैं टीचिंग जो है हायर क्लासेस की है एम एस सी पी एच डी की लोअर क्लासेस हमारे नहीं है एम एस है पी है और रिसर्च वर्क है और पूसा इंस्टीट्यूट में बड़ा लम्बा चौड़ा है बिल्कुल हमारे यहाँ करीब तीस डिवीजन्स हैं हम डिपार्टमेंट ना कह करके डिवीजन कहते, है। कहते हैं और मैं उषा इंस्टीट्यूट में एग्रोनॉमी डिवीजन में अरे वाह एग्रोनॉमी में क्योंकि बहुत से हैं जैसे एंटमोलॉजी है पैथोलॉजी है माइक्रोबाइलॉजी है सॉयल साइंस है हॉर्टिकल्चर है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है एक्सटेंशन है तो एक बा बहुत ही विशिष्ट इंस्टीट्यूट है और शायद आपको ये भी जिज्ञासा होगी बिल्कुल कि ये हम पूसा इंस्टीट्यूट क्यों कहते हैं <laughs> सही बात है वैसे ये कहलाता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जी जी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जी पर पूषा इंस्टीट्यूट जो यूज कर रहा हूँ उसका, उसका ये है कि ये इंस्टीट्यूट बहुत पहले अंग्रेजों के जमाने में दो में बिहार में समस्तीपुर एक डिस्ट्रिक्ट है जी उसमें एक पूा जगह है तो वहाँ पर ये इंस्टीट्यूट जो था स्थापित किया गया था पर उन्नीस में वहाँ पर बहुत बड़ा भूकंप आया और इंस्टीट्यूट की काफ़ी बिल्डिंग तहस हो गई तब अंग्रेजों ने ये सोचा कि उस वक्त अंग्रेजी राज था कि इस इंस्टीट्यूट को किसी ऐसी जगह शिफ्ट किया जाए जहाँ पर या तो भूकंप कमाते हों आते भी हों तो वो उस मैग्नीट्यूड के ना आते हों जिससे काफ़ी नुकसान हो तो पूसा इंस्टीट्यूट उन्होंने सोचा कि इसको शिफ्ट किया जाए पूसा से तो दिल्ली में पांच गांव की ज़मीन टोडापुर दशगरा नारायणा शादीपुर खामपुर की ज़मीन एक्वायर की गई और इसके बाद ये इंस्टीट्यूट पूसा से यहाँ से थर्टी सिक्स में शिफ्ट कर दिया गया शायद आप लोगों के ये भी पता होगा कि एक पूरा कहलाती है जो करौल बाग से इंस्टीट्यूट की तरफ आती है, उसको रोड इसीलिए कहा गया है कि वो पूछा इंस्टीट्यूट में पहुंचाती है। तो ये थोड़ा सा पूरा इंस्टीट्यूट का इतिहास है जानना जरूरी है लोगों को चाहिए कि पूषा इंस्टीट्यूट के नाम से फेमस क्यों है बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर कैलाश जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि पूषा का इतिहास क्या है वो आपने बताया इंडियन एग्रीकल्चर और रिसर्च इंस्टीट्यूशन का जो है उसी को पूषा कहते हैं और उसका इतिहास आपने बहुत ही अच्छी तरह से हु बहू सुना दिया हमें आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि आप एग्रोनॉमी में रिसर्च कर रहे हैं एग्रोनॉमिस्ट हैं आप और इस विषय को क्यों चुना आपने उसके पीछे रीज़न कोई हो तो बताइए हमें ऐसा है एग्रीकल्चर जो है एक बड़ा वास्ट वर्ल्ड है तो एग्रीकल्चर में बहुत से डिसिप्लिन होते हैं क्योंकि कोई भी आदमी अपने को ये नहीं कह सकता कि वो एग्रीकल्चर का मास्टर है बिल्कुल तो उसमें बहुत से सब्जेक्ट्स होते हैं जिसे हम डिसिप्लिन भी कहते हैं तो मैंने जो एग्रोनॉमी चुना एग्रोनॉमी का मतलब होता है क्रॉप प्रोडक्शन बिल्कुल और क्रॉप प्रोडक्शन में कैसे फसलों को उगाया जाए चूँकि जो फसल है उनकी जातियाँ बनाने का काम तो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में जो प्लांट ब्रीडिंग डिवीजन है जी जी जी वहाँ होता है बिल्कुल तो मैंने इसलिए चुना कि ये सब्जेक्ट किसानों के ज़्यादा नज़दीक होगा बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि किसानों का डायरेक्ट संबंध है फसल उगाने से और उनको वो तकनीक बताई जानी चाहिए जो उनकी उपज को बढ़ा सकें तो एग्रोनॉमी में यानी फसल उत्पादन के नाम से हम एग्रोनॉमी को कह सकते हैं जी जी हिंदी में जो है ना और इसमें बहुत सी टेक्निक्स जो है ना अब जैसे यानी किसी फसल को कब बोया जाए बिल्कुल, बिल्कुल किस फसल को कितनी गहराई पर बोया जाए उस फसल को उगाने के लिए यानी कौन कौन से तरकीबें अपनाई बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल तो उस फसल को कितने पानी की ज़रूरत है हुँ, हुँ। किस उस फसल को कितने खाद की ज़रूरत है और उस फसल पर यदि कीड़े और बीमारियां लगती हैं तो उनको किस तरीके से बचाया जाए जी तो एग्रोनॉमी का मतलब है क्रॉप प्रोडक्शन तो मैंने इसलिए चुना कि ये सब्जेक्ट जो है एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी जो है वो किसानों के ज़्यादा नज़दीक है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर कहलाश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया एग्रोनॉमी क्यों चुना? इसके पीछे का रीज़न क्या है वो आपने बताया बहुत ही अच्छा लगा हमें और मैं चाहूँगा कि आप अभी जो वर्तमान में विशेष जिस संस्थान से जुड़े हुए हैं उसके बारे में बताएँ ये मैंने जैसा कि अभी भी बताया था कि ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जी कहलाता है हिंदी में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और पूसा का भी जो मैंने इतिहास बताया जी जी यानी वैसे जो पॉपुलरली इट इज नोन एज पूषा इंस्टीट्यूट और वो पूसा क्यों कहते हैं वो मैंने बताया कि क्योंकि ये 1905 में डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर के गांव पूसा में पूरा गांव था अंग्रेजों ने वहां पर सफर बनाया था और इसके बाद वहाँ पर चूँकि भूचाल आया तो इसको दिल्ली शिफ्ट किया गया बिल्कुल मैं चाहूँगा कि जाते जाते एक छोटा सा संदेश एक मैसेज किसानों के लिए आप क्या देना चाहेंगे किसानों के लिए मेरा संदेश तो ये है कि खेती में दो नई नई तकनीक इजोल्व की जा रही हैं साइंटिस्ट के द्वारा वो उनको अपनाएं। और अपनी फसलों का उत्पादन बढ़ाएं। चलिए डॉक्टर कहला जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका अच्छी जानकारी देने के लिए और किसानों को आपने बहुत ही प्यारा सा संदेश दिया कि नए नए जो टेक्निक आ रहे हैं उसे सुने उसे समझें और उसका उपयोग करके अपने खेती को उन्नत करें और अच्छा जीवन जिये इन्हीं शुभ के साथ फिर से एक बार डॉक्टर कैला जी का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुन रहे हैं रेडोटी सेवन पॉइंट एट एफ एम संते रहो मन रे तू तो का है न धीर धरे ओ निर्मोही मोहन जान जिन च कॉपने रंग पे किसने पहरे डाले रूप कपिसने पदा कहे जतन करे इतना ही रूपकार समझ कोई जितना साथ देवा दे जन्म मरण का मेल है सपना ये सपना विशरा दे ना संग मरे मन रे तू कहे न धेर धरे ओ निर्मोही मोहन जान जिन काम करे